तो सदाचार पुस्तक परम गुरु महाराज द्वारा उसका सदाचार का अर्थ और महत्व ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं ओम ज्ञानांजनाशला गया चक्षुन्मील येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभष्ट स्थात यूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री साग्रजा सागन रोनाथ सजीव साइतम सबधूत पिजन सैतचैैतन्यं श्रीराधापादान सागन घटिता सा� श्रीशा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्त गृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हम सदाचार के विभाग इस अध्याय इस भाग को खुलिए थे अभी दोपहर बाकी तो so, सदाचार के विभाग में हमने केवल इसका शुरुआत की थी कि सदाचार दो प्रकार के हैं, एक सामान्य और एक विशेष या प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी है विशेष सदाचार और सेकेंडरी है सामान्य सदाचार सामान्य सदाचार जो है वो हरेक वर्ग के लिए समान है हरेक संप्रदाय के लिए समान है और वो वर्णाशम मोटा मोटा उसको वर्णाशम के रूप में जानते हैं हम यह हमने चर्चा की थी चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो चाहे भक्त हो कोई भी हो शही शाक्त सब लोग एक ही प्रकार के नियमों का पालन करते हैं सामान्य सदाचार में और दूसरा है विशेष सदाचार जो साध्य जीवन का जो साध्य है उसको प्राप्त करने के लिए विशेष जो साधन है उसको विशेष सदाचार कहते हैं और वो विशिष्ट साधारण सदाचार जो है वो है गानियों के लिए उनका साध्य है निराकार निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्मीन होना और उनका साधन है विशेष सदाचार वो उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करना उसके ऊपर चिंतन करना नैति नैति करना इत्यादि चर्चा करना वेदांत के ऊपर योगी है अष्टांग योगी तो उनका साध्य है योग या तो परमात्मा में लीन होना या तो आ, योग सिद्धियां प्राप्त करना और उनका साधन है जिसको विशेष सदाचार कहेंगे वो है अष्टांग योग पद्धति नियम नियम आसन आसन इत्यादि एक जो कर्मी है जिसका साध्य है स्वर्ग जाना तो उसका साधन है स्वर्ग जाने के लिए जो भी उपयुक्त यज्ञ है सब उसको करना तो कामया कर्म सब करना इत्यादि तो वो उसका हो गया वो इस तरह से अलग अलग लोगों का साध्य अलग अलग हो सकता है तो ये विशेष सदाचार वो है जो वो साध्य तक पहुंचाता है सामान्य सदाचार सब लोग पालन करते हैं फिर कल जो प्रवचन था उसमें मैंने थोड़ा और विस्तार में बताना चाह जो यहाँ पे आएगा और बीच में ये एक अनुच्छेद में गुरु महाराज कह रहे हैं कि कर्म है उससे भक्ति बहुत बहुत ऊपर है लेकिन कर्म के जो निर्देश है वो एक सामान्य व्यक्ति को एक व्यक्ति को सामान्य सभ्य जीवन कैसे जिए इस विषय में मार्ग देते हैं इसलिए इनको छोड़ नहीं देना चाहिए मतलब इन निर्देशों को नकार नहीं देना चाहिए क्योंकि ये देते हैं कि कैसे एक सभ्य जीवन जिये यदि इसको नकार देते हैं तो एक जीवन जीने में हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं हम, अपना मन ही रहेगा तो सभ्य की जगह असभ्य जीवन जीने लगेंगे और असभ्य जीवन जीने से आ, वास्तविक जो विशेष सदाचार है वो भी सही से पालन नहीं हो पाएगा और भगवत धाम प्राप्त नहीं होता है तो इसलिए ऐसा नहीं करें बल्कि जो चेतना में ज्यादा उन्नत है दो जू मोर एडवांस्ड इन कॉन्शियस चेतना में जो ज्यादा उन्नत है उनको तो ये सभ्य व्यवहार और ज्यादा उच्च स्तर पर पालन करना चाहिए उनके पास अपेक्षा की जाती है कि वो और ज्यादा सभ्य हो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सभ्य हो जैसे मैं उदाहरण दे रहा था जैसे जामनगर में जब हमने मंदिर की जमीन मिली फिर मंदिर के लिए सब बिल्डिंग ब्रह्मचारी आश्रम और सब बनाया और मंदिर भी बनाया ऐसे तो अभी नई नई खेती की जमीन थी उसमें शुरू किया था खेती की जमीन को एने करके तो स्पष्ट है कि जब आप खेत वाली जमीन में जाते हैं तो वहां पे रहने वाले जीव है उनका वो स्थान था हमने क्योंकि ले लिया तो वो लोग आते रहेंगे थोड़ा समय जैसे यहाँ पे छह साल तक जितने जीव जंतु निकलते थे उसके बाद 2020 के बाद इतने नहीं निकलते जितने पहले निकलते थे थोड़ा समय लगता है उनको जाने में तो वहां पे सांप आते थे और जब सांप आते थे तो मुरलीधर प्रभु और सब कुछ को तो मार दिया और फिर गांव वालों को पता चला बाजू में ही गांव है तो वो गांव वाले एक्सपेक्ट कर रहे वो बोलते तो आप साधु होकर के साथ को मारते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे आसपास भी साफ घूमते हैं हमको कुछ नहीं करते हमको डर नहीं लगता आपको डर लगता है आप कैसे साधु हो कहने का तात्पर्य है कि, <laughs> कि वो गाँव वाले एक्सपेक्ट कर रहे वो अपेक्षा कर रहे कि साधु है तो जीव हत्या नहीं करेंगे अभी वो चर्चा अलग से कि मानना चाहिए नहीं चाहिए उसको हम अभी साइड में रखते हैं लेकिन यहाँ पे जो मैं मुद्दा रखना चाह रहा हूँ अपेक्षा करते हैं कि हम लोग सामान्य एक जन हैं जो बहुत ही घर से आसक्त हैं वो लोग भी इनको नहीं मारते हैं हमको कुछ समस्या नहीं होती है इससे सालों से हम जीते आ रहे हैं ऐसे और ये साधु लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके आए हैं वो लोग मार रहे हैं तो उनसे ज्यादा अच्छा व्यवहार अपेक्षित है तो इस तरह से अपेक्षाएं होती है कि जो साधु है तो और जो चेतना में उन्नत स्तर पे हैं, वो लोग सभ्यता के नियमों को और ज्यादा कठोरता से पालन करेंगे इसीलिए जो परमहंस के स्तर पे होते हैं महाभागवत जो कि अच्छे और बुरे के बीच में कोई अंतर नहीं करते हैं सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं वो लोग जब जगत में आते हैं प्रचार करने के लिए तो वो लोग मध्यम अधिकारी के स्तर पे अपनी क्रियाएं करते हैं बाहर से जो भी सब क्रियाए मध्यम अधिकारी के स्तर पे करते हैं और एक आचार्य की तरह कार्य करते है जिसमे वो सदाचार सिखाते हैं आचरण सही क्या है गलत क्या है उसका भेद करते हैं वो लोग उनको आवश्यकता नहीं है फिर भी वो लोग भेद करते है यहाँ पे बताते हैं कि एक भक्त है वो कर्म कांडीय जो अलग अलग अनुष्ठान है जरूरी नहीं है वो सब पालन करें क्योंकि उनका मुख्य अनुष्ठान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है तो वो उनका मुख्य रूप से चलता है लेकिन फिर भी जो सामान्य उनके व्यवहार है उसमें उनको कहीं सदाचार पालन का सामान्य सदाचार का पालन करना चाहिए उनके जो सब सामान्य व्यवहार है समाज के साथ तो समझना है सामान्य व्यवहार जो समाज के साथ हम करते हैं सामान्य व्यवहार में हम विवाह करेंगे तो विवाह करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है समाज में कैसे डीलिंग करनी है माता पिता के साथ सगे संबंधियों के साथ इत्यादि यह सब व्यवहार है और समाज में हम जैसे स्नान करते हैं कपड़े धोते हैं इत्यादि इत्यादि कपड़े पहनते हैं ये सब अलग अलग अलग अलग जो वस्तुए हैं वो सब व्यवहार में गिनी जाती है तो इसमें ये सामान्य सदाचार्य उसका पालन हो और जहां तक उपासना की बात है कि हम किसकी पूजा करेंगे कौन से यज्ञ करेंगे ये सब वस्तु है वो हम विशेष सदाचार की पालन करें सामान्य की नहीं क्योंकि विशेष सदाचार में वो नियुक्त निय हो जाता है विशेष से अपवाद नहीं है विशेष शब्द का अर्थ अपवाद नहीं है अपवाद अपने अपने शब्द है अपवाद नियम को होता है विशेष जो है यहाँ पे वो उसका जो सामान्य है जो सब जनों के बीच सामान्य है और इन जनों के बीच ये सामान्य से कुछ अलग है तो अलग करने वाले को विशेष कहते हैं उसमें कुछ वैशिष्ट है तो वो विशेषता ज्ञानियों की अलग होगी कर्मियों की अलग होगी योगियों की अलग होगी भक्तों की अलग होगी वो स, जो साध्य है उसको दृष्टि करके वहां पे लेके जाना तो उस तरह से अपवाद नहीं अपवाद किसको कहेंगे कि कोई एक सबके ऊपर एक नियम लागू हो रहा है लेकिन ये नियम किसी एक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा उसको अपवाद कहेंगे और वो लागू क्यों नहीं होगा उसके कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन अंततः तो वो अपवाद देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि अपवाद मिले कि नहीं मिले उसको अपवाद कहते हैं जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे जो भी कर्म अनुष्ठान की बात हो रही है तो वो कर्मियों का विशेष कार्य है कामया कर्म करके स्वर्ग लोग जाना इत्यादि तो वो विशेष कार्य है वो भक्तों को लागू नहीं पड़ेगा ज्ञानियों को भी लागू नहीं होगा योगियों को भी लागू नहीं होगा इस तरह से तो जिस जिसकी अभी भी मत भौतिक बुद्धि है मटेरियल कॉन्सेप्ट मतलब भौतिकता से लिप्त है बुद्धि भौतिक चीजों से आसक्त है तो उनको अपना मन और जो शरीर है उसको नियंत्रण में रखना होगा वैज्ञानिक पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति मतलब शास्त्रों के अनुसार तो इसलिए साधना भक्ति करने वालों को भी सामान्य सदाचार के नियम पालन करने चाहिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी वेदर इसल और मस्ट बी परफॉर्म इनर फेवरेबल फॉर भक्ति तो ये भौतिक शरीर और मन से संबंधित होने के कारण ये जो सामान्य या तो सेकेंडरी सदाचार के नियम है वो भक्तों के द्वारा कम कठोरता से पालन हो सकते हैं जैसे जैसे भक्त एक भक्त प्रगति करता है तो कठोरता शायद इसमें कम हो सकती है किंतु भक्ति रसाम सिंधु में कहते हैं कि कोई भी कार्य चाहे वो आध्यात्मिक हो कि भौतिक हो वो इस प्रकार से करना चाहिए कि वो भक्ति के लिए अनुकूल हो एंड श्रीमद भागवतम वन शुड परफॉर्म ऑल ऑफ वन डेली एक्टिविटीज एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड और भागवतम कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी सभी दैनिक क्रियाएं भगवान को समर्पित करके या भगवान को समर्पण है इस प्रकार से समझ के करनी चाहिए टेड बाई द वर्ड मदर थे शु अंग चेष्टा श्रीमदभागवतम तो इसलिए जो सामान्य सदाचार भी है जो ऐसी गौण क्रियाएं भी जो है स्नान करने इत्यादि जैसी जो कि पूरी तरह से भौतिक है लेकिन उनको भी सीधा कृष्ण भावना भावित बनाया जाना चाहिए भगवान का स्मरण करते हुए उनका नाम जपते हुए जपने के माध्यम से भगवान का स्मरण करने और उनका नाम जपने के माध्यम से इन सब कार्यों को भी आध्यात्मिक बना देना चाहिए भक्ति के कार्य बना देना चाहिए और इन सबको भगवान को समर्पित करना चाहिए भक्ति की तरफ भक्ति के रूप में इन सबको भगवान को समर्पित करना चाहिए जैसा की श्रीमदभागवतम श्लोक है ये, ये ग्यारहवे स्कंद का उन्नीसवे अध्याय का बाईसवा श्लोक ग्यारह नौ बाईस भागवतम मद अर्थेश अंक चेष्टा ये बताया ये चीज जो भी बताई वो भागवतम ने यहाँ पे दी है कि शरीर की भी जो सब चेष्टाएं हैं वो मेरे लिए करो ऐसे मुझको अर्पण करो ऐसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है नाइस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वन शुड ऑफर वन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज टू द सुप्रीम लोर्ड टू श्रीमद भागवतम कोट सीमे फॉलोस तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर बताया कि कैसे हम अपनी सामान्य जो क्रियाएं हैं रोज की वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं तो भागवतम हम ग्यारह दो में विश्वनाथ चकर्जी ठाकुर को कोट कहते हुए लिखते हैं उद्धरण तो करते हुए ये विश्वनाथ चकुर्जी ठाकुर बोल रहे हैं Any ordinary sense gratifier begins his activities in the morning by passing stool and urine cleaning his mouth brushing his teeth bathing meeting his friends and family members and discussing with them the day's business in this way one has so many activities during the day and a sense gratifier executes all these activities for his personal material enjoyment a karmi on the other hand working under the jurisdiction of karmakanda section of the vedas will perform the same activities for the pleasure of the demigods and his forefathers thus according to shri shrenachandra choudhury thakur a devotee of the supreme lord narayana should similarly perform all his daily activities for the pleasure of the supreme lord in this way everything he does throughout the day will become bhakti anga or a supplementary aspect of his devotional service to krishna तो यहाँ पे बता रहे हैं विश्वनाथ चक्री ठाकुर के एक सामान्य व्यक्ति सुबह उठता है और उठने के बाद सुबह की क्रियाएं करता है मल मूत्र त्याग करना मुख को साफ करना दंत धावन करना स्नान करना उनके सगे संबंधियों को और मित्रों को मिलना और दिन में क्या करेंगे इस बात की कथाएं करना चर्चाएं करना ये सब चीजें अलग अलग चीजें दिन भर में करते हैं तो एक जो इंद्रिय भोगी व्यक्ति है केवल इंद्रिय भोगी कोई धर्म से नहीं मानता है सब अपने हिसाब से पशु जैसा व्यक्ति तो वो ये सब चीज केवल और केवल इंद्रिय भोग के लिए करता है इन सब चीजों में करने में अपना खुद का कितना आ, इंद्रिय तृप्ति होती है इसी देखता है इसको ध्यान में रख करके ये सब क्रियाएं करता है एक जो कर्मी है जो स्वर्ग लोक जाना चाहता है जो कर्म के नियमों को पालन करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है शास्त्र के धर्म का पालन करके इंद्र करना चाहता है तो वो व्यक्ति ये सब क्रियाएं कर्म के अंतर्गत जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से करता है और उसका ध्यय है चेतना है उसकी कि वो देवताओं और पितरियों के देव देवपित्री इन लोगों के अः संतु इन लोगों की संतुष्टि के लिए करेगा वो ये उसकी चेतना ये सब कार्य करने के पीछे ये बहुत बड़ा बात है वर्णाश्रम में देवपित्री तर्पण देव पितरियों को संतुष्ट करना तर्पण क्रिया का नाम है लेकिन तर्पण कार्य से संतुष्ट करना उसके लिए वो क्रिया है तो वो एक आदमी के जीवन का ध्येय होता है कर्मी जीवन में कर्मी मतलब मैं विकर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर्मी की बात कर रहा हूँ जो धर्म के अनुसार नहीं चलता उसको विकर्मी बोलते हैं हम सामान्य रूप से लोगों को कर्मी कहते थे लेकिन वो एक्चुअली बहुत बड़ा उनके लिए क्या सम्मान की बात है कर्मी बोले तो, तो ये विकर्मी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे विश्वनाथ चकित ठाकुर कर्मी की बात कर रहे जो धर्म के नियम के अनुसार इंद्र कृपति करते हैं तो उनके लिए देव पितृिकर्पण ये सबसे बड़ी चीज होती है पूरा जीवन का ध्यय है कि देव ऋषि इत्यादि सब ऋण उतारना वर्णाश्रम का एक केंद्र जो है केंद्र बिंदु वो देव पितृियों की संतुष्टि है सुबह उठकर के लेकर के रात को सोते हुए जो भी कार्य करते हैं उसमें हमेशा देवों को और पितृियों को याद करते हैं स्नान करते उसमें तर्पण रहता है हर रोज नित्य स्नान में पितृतर्पण रहेगा उसमें नाम बोलने पड़ते मेरे तीन तीन पिताओं तक जाता है उस तरह तो इस तरह से वो सब सब चीज में ये तर्पण रहता है उनके देवतर्पण तर्पण उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं है तो वो इस चीज इस चेतना में करते हैं ये लोग और फिर जो भक्त हैं वो भी इन्हीं कार्यों को कर सकते हैं सब ये सब कार्य करेंगे भक्त ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो फिर भक्त बन गए तो दांत साफ करना बंद कर देंगे सही जीवो लेख बंद कर देख मतलब वो जो जीवा पे निकालना है तो से हम तो भक्त अभी हमको क्या है ये सब तो कर्म कांड बंद कर देंगे ऐसा नहीं है वो सब क्रियाए करेंगे लेकिन वो भगवान को अर्पित करेंगे ये सब क्रियाए उनको प्रसन्न करने की चेतना से करेंगे तो वो भक्तिकांग बन जाता है इस तरह से विष्णु ठाकुर स्थापित करना आगे दस इट इज एसेियल टू अंडरस्टैंड दॉट द सेकेंडरी रूल्स ऑफ सदाचार दट वी शुड गिव अप बट द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस इन फॉलोइंगशियसनेस ऑफ अवॉइडिंग पाप गेटिंग पुण्य और गेटिंग लिबरेशन इसका अर्थ यह है मतलब कि यह समझना बहुत आवश्यक है कि सामान्य सदाचार के जो नियम है वो हमको नहीं छोड़ने हैं ऐसा नहीं है कि वो हमको छोड़ देने हैं सामान्य सदाचार के नियम हमको छोड़ देने हैं ऐसा नहीं है लेकिन उसके पीछे जो चेतना है अपने आप को संतुष्ट करने की या तो स्वर्ग इत्यादि जाकर के पाप पुण्य देख करके इस जीवन में और अगले जीवन में या तो आ, मुक्ति प्राप्त करने की ये दो प्रकार की जो दो चेतना है इसको हटाना है in karyakar ye sab karyakarta a karmakandi follows sadachar for avoiding paap and getting punya to enjoy material sense gratification in this life and the next agyani follows sadachar to avoid being entangled in this life and and get liberation in the next however a devotee follows secondary rules of sadachar with the sole consciousness of pleasing the lord or at least of obeying his order to do so दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिट्वीन दम तो एक कर्मी है वो सदाचार सामान्य सदाचार के नियम पालन करता है पाप नहीं हो जाए इसलिए और पुण्य मिलता रहे इसलिए और अंत तो ये जीवन में और आने वाले जीवन में इंद्र तृप्ति अच्छे से हो पाए इसलिए एक ज्ञानी जो है वो सामान्य सदाचार के नियम पालन करता है इसलिए कि पाप पुण्य से बंद नहीं जाए भौतिक कर्मों के फल से बंध नहीं जाए और आगे जाकर करके वो मुक्ति को प्राप्त करे इसलिए वो सब सदाचार के नियम पालन करता है जबकि एक भक्त जो है वो ये सब सदाचार के नियम पालन करता है कम से कम ये भगवान का आदेश है इसलिए मुझे पालन करना है ये सोच करके ये अंतर है भक्त में और दूसरों में और ये वस्तु नारद पंचरात्र में आती है भारद्वाज संहिता में कि एक भक्त को कैसे ये सब नियम पालन करने हैं तो ये भगवान का आदेश है पंचरात्रों में हर एक जगह पे दिया है कि भक्त भी ये सब जो स्वधर्म है उसको पालन करते हैं ये सोच करके कि ये भगवान ने दिया हुआ आदेश है मुझे और इसलिए मुझे इसको पालन करना है इस तरह से वो उसको में बना लेते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि जो सामान्य सदाचार है उसके नियम छोड़ने की बात नहीं हो रही उसके पीछे जो चेतना है भौतिक भोग की या तो मुक्ति की उसको छोड़ने की बात होती है। भक्त लोग सामान्य रूप से गलती कर देते हैं भक्ति में आते ही सदाचार के नियम को नकार देते हैं कई बार ऐसा होता है भक्त बनने से पहले वो सदाचारी था भक्त बनने के बाद वो दुराचारी हो जाता है ऐसा होता है तो ये इस गलती के कारण है आगे The primary rules of sadhātar are specific to the goal of the performer. For instance, the primary sadhātar in Ashtanga Yoga consists of yama, niyama, asana, prāṇa, āyāma, pratyāhara, dharana, dharā, jhāna, samādhi. Primary sadhātar for devotees consists of activities that directly produce or cultivate devotion. Examples are hearing, chanting, deity worship, and offering respect to Vishnuas. The primary rules are eternal. Being the natural and actual activities of the spiritual soul, in the beginning of the devotional service, they may be executed imperfectly, but on the highest level they are executed perfectly. Many of the primary rules are enumerated in the first part of Bhakti Ramayana Sindhur, being extracted from Shrimad Bhagavatam and other authorized sources. So, जो अभी विशेष सदाचार की बात हो रही, तो जो विशेष सदाचार के जो नियम हैं, वो एक अभ्यास करने वाले क्या जो साध्या है, उसके अनुरूप होते हैं। जैसे ज्ञानी का साध्य है मोक्ष मौ, मुक्ति ब्रह्म में लीन होना तो उनके जो साधन होंगे वो उस प्रकार के होंगे जो वो चिद कराए ये विशेष सदाचार के साधन एक योगी है तो उनका अष्टांग योग के साधन हो उसी तरह से जो भक्त है उनके शुद्ध भक्ति के जो साधना है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि ये उनके विशेष सदाचार है ये भक्ति में जो विशेष सदाचार है वो नित्य है और जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है उसको ज्यादा से ज्यादा उजागर होते जाते हैं पहले वो सही से नहीं कर रहा है उसको सही चेतना में धीरे धीरे चेतना जब बढ़ती है तो और ज्यादा पूर्ण होते जाते हैं उसमें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भेद है सामान्य सदाचार और विशेष सदाचार के बीच में जो यहां पर बताया है कि जो सीधा परिणाम परिणाम क्या आता है उसके ऊपर निर्भर है कल हमने थोड़ी बात की थी इस में सामान्य सदाचार के जो नियम है उसका परिणाम शरीर मन और समाज स्वस्थ रहना है सीधा परिणाम सीधा परिणाम उसका शरीर मन समाज और भौतिक स्थिति स्वस्थ रहना है जैसे स्नान करना दातुन करना मुख साफ करना इत्यादि शरीर से संबंधित है मन से संबंधित अलग अलग जो सब हम तपश्चर्या इत्यादि जो करते है उससे मन शांत होता है नियंत्रण में रहता है तपश्चर्या जैसे किसी का स्वधर्म है नित्य स्नान है जैसे तो नित्य स्नान है नदी में करना है और कड़ाके की ठंडी पड़ती है तब भी नदी में स्नान करना है तो यह मन को नियंत्रण में रखता है जब मन नियंत्रण में है तो हम सही से कार्य कर सकते तो ये मन को नियंत्रण में रखने की बात है ये मन से संबंधित वो मानसिक इसलिए इसको कहते हैं शरीर मन और तीसरा है समाज को सही रखने वाले समाज में हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य रहता है और एक प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है शास्त्र के अनुसार उस प्रकार से व्यवहार होता है उसमें भी तपस्या रहेगी लेकिन वो व्यवहार उसी प्रकार से होता है तो वो समाज को सही स्तर पर रखता है जैसे पति पत्नी है तो डायवोर्स नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं शास्त्र में होना चाहिए तो उसके कारण सामाजिक रूप से स्थिति बहुत स्थिर रहती है और जो आने वाली संतति है या जो सब बच्चे हैं जो बड़े होते हैं आने वाली जनरेशन से वो सब सही से पलती बढ़ती है तो उसके कारण समाज की सुचारू स्थिति रहती है जिसमें कोई व्यक्ति शांति से रह करके आध्यात्मिक पहलू को सर कर पाता है यदि सामाजिक रूप से व्यक्ति बहुत ही डिस्टर्ब है तो आध्यात्मिक चीजों में ध्यान नहीं दे पाता क्यूँकी आखिरकार मैन इज नॉट एन आईलन व्यक्ति एक द्वीप नहीं है कि अकेला जिएगा। उसको लोग चाहिए यदि समाज में लोग एक दूसरे को बस गालियां गलोसी कर रहे हैं और एक दूसरे को परेशान करने का ही प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से तो वो समाज में आध्यात्मिक प्रगति कर पाना कठिन है तो क्योंकि उसमें सबको यही ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कोई चीटिंग नहीं कर दे मेरा कोई नाम खराब नहीं कर दे मेरे कोई पैसे छीन के नहीं जाए इतिहासिकारी उसी में सब एटेंशन जाता है उसी में सब चेतना चली जाती है तो भक्ति में चेतना या में कोई भी ज्ञानी हो कि योगी हो जितना करना संभव नहीं है उसके लिए तो इसका जो परिणाम है वो ये सामाजिक मानसिक शारीरिक स्थिरता ये सामान्य सदाचार के परिणाम है एक्चुअली केवल सामाजिक स्थिरता ही नहीं है तो हमने एकदम स्थूल परिणाम चर्चा की पुण्यशाली होना पुण्य अर्जित होना एक बहुत बड़ा प्रभाव है सामान्य सदाचार का और पुण्यशाली जीव सूक्ष्म चीजें ज्यादा शिक्षा समझ पाते हैं और उनको विशेष साधना करने में कम तकलीफ होती ये ये ये है पुण्यशाली इसीलिए यशांत अंतम पापम जनानाम पुण्यक्रमण द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजंतेमा दृढ़ ये बताया ना जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्यशाली जीव है वो मुझे मेरी भक्ति कर सकते हैं तो भक्ति में दृढ़ता ऐसे आती है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक जो फल है वो अनासक्ति उत्पन्न करना, निष्कर्मियों की तरफ लेके जाना तो ये सब चीजें भी बहुत मदद करती है सामान्य धर्म से आ रही है नित्य कर्म से सामान्य धर्म से ये सब बहुत मदद करती है विशेष धर्म को पालन करने में लेकिन इसका फल डायरेक्ट विशेष धर्म नहीं सामान्य धर्म पालन करके कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ रह सकता है और वह स्वास्थ्य प्राप्त करके वो कुछ भी कर सकता है जरूरी नहीं है कि वो भक्ति करेगा या विशेष धर्म पालन करेगा तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कोई सामान्य धर्म पालन कर रहा है तो विशेष धर्म का फल उसको मिलेगा क्योंकि सामान्य धर्म का फल तो आपको यहां पे लाकर के छोड़ दिया अभी आपकी इच्छा जो भी करो विशेष धर्म में करोगे नहीं करो और उसका परिणाम उस प्रकार से मिलेगा उसी प्रकार से जो विशेष धर्म है उसका सीधा परिणाम जो साध्य है वो होता है जैसे साधना भक्ति करने से कृष्ण प्रेम की तरफ प्रयाण होता है अष्टांग योग करने से समाधि की तरफ प्रयाण होता है जो भी एक कदम दो कदम जितना भी हुआ लेकिन वो होता है। तो उसका सीधा परिणाम वो है तो उस तरह से वो इसलिए विशेष या तो मुख्य सदाचार कहा जाता है ये भेद है दोनों कि सामान्य सदाचार का सीधा परिणाम साध्य नहीं है जबकि विशेष सदाचार का सीधा परिणाम साध्य है अभी दोनों के बीच क्या संबंध है तो सामान्य सदाचार पालन किए बिना विशेष सदाचार पालन करना बहुत कठिन है और विशेष सदाचार पालन किए बिना सामान्य सदाचार पालन करके साध्य प्राप्त नहीं होगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आश्रित है तो विशेष सदाचार कोई यदि आप भक्ति कहे तो भक्ति सामान्य सदाचार पालन करने के बिना पालन कर पाना कठिन है साधना भक्ति और सामान्य सदाचार पालन करके भक्ति नहीं करे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है तो इसलिए जहां पे भागवतम में आता है अनुष्ठित धर्म से संसिधि और फिर कहा है धर्म स्वुष्ठित स्नुष्ठता से धर्म संसिद्धि संसिधि ये ये बताता है कि सामान्य धर्म पालन करने वालों की वास्तविक संसिद्धि है हरितोषणम मतलब भक्ति विशेष पालन नहीं करेंगे तो उधर नहीं पहुंचेंगे ऐसा मत सोचो घरनाश्रम पालन करके उधर पहुंच जाओगे और उसी को और ज्यादा जोर से बताया उल्टा करके भी मतलब उसी चीज को दूसरे नेगेटिव टर्म्स में बताया कि यदि कोई सामान्य सदाचार पालन करता रहता है लेकिन भक्ति नहीं करता है तो श्रम है वही केवलम धर्म स्विश्चित कुंभ विश्वपाते है क्यों क्षम है भाई कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है बाकी सब मिलेगा होती जगत वो श्रम है केवल क्योंकि यहाँ पे जो साध्य विषय की जो बात चल रही है चर्चा चल रही है भागवतम में इस प्रकरण में वो कृष्ण प्रेम की बात चलती है। अच्छी तरह से धर्म में जो उत्ती अनुष्ठित है तो विश्व तो नहीं नहीं नहीं उसके प्रति आसक्त नहीं होता है तो केवल श्रम है तो पहला, वाला पहला वाला है कि जो सामान्य धर्म में लगा हुआ है उसकी सम सिद्धि है, सम्यक सिद्धि है हरितोषण तो ये इस, इसका विचार है सामान्य सदाचार और विशेष सदाचार के बीच में संबंध ये मेनी ऑफ द प्राइमरी रूल्स आर एन्युमरेटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द भक्ति रसामृत सिंधु तो जो सब विशेष सदाचार है, है तो भक्ति के वो भक्ति रसामृत सिंधु का जो पहला भाग है पहली लहरी है सामान्य क्या नाम है सामान्य भक्ति लहरी पूर्व पूर्व पूर्व को तो उसमें बताए हैं चौसठ अंग बताए हैं चौसठ अपराध बताए हैं इत्यादि इत्यादि बहुत सारा है इसमें जिसमें भागवतम और अन्य अलग, अलग अलग स्रोतों से उद्धरण दिए गए हैं वास्तव में भक्ति रसाम सिंधु तो बहुत मतलब उद्धरण से भरी पड़ी है लेकिन बहुत कम उद्धरण है उसमें। क्यों क्योंकि भक्तिरसा में सिंधु का एक एक जो उदाहरण है हरी भक्ति विलास में उसको 10-10, 15-15 उदाहरण दे करके ज्यादा विस्तार में समझाया है उद्धरण मतलब कोट रेफरेंस कोर्टर फॉर कन्वीनियंस इन दिस फॉर कन्वीनियंस in describing the activities of sadachar whether primary or secondary in nature they are usually divided into two groups according to the frequency of performance those active uh, performance those activities or duties which are performed daily are called nitya kriya and those activities which are performed only occasionally are called naimittika kriya naimittika kriya may be divided into two groups those perform repetitively and those perform infrequently or once in a lifetime examples of nitya kriya or bathing secondary and chanting the holi name primary examples of niyamita kriya niyamitika kriya repetitive or pakshakritya activities to be performed on specific days within each fortnight the foremost of which for vaishnavas is ekadashi observance masa kriya activities to be performed on specific days within each month and annual observation such as the celebration of janmashtami and other festivals एग्जाम्पल ऑफ नैमित क्रिया परफॉर्मड रेयरलीस्तार आगे जो अध्याय आएंगे नित्य नैमितिक क्रिया के ऊपर दो अध्याय उसमें विस्तार में आएगा तो यहाँ पे सदाचार के जो भी सब अलग अलग विशेष सदाचार और सामान्य सदाचार दोनों के अः सरलता के लिए उसको अलग अलग विभाग में बांटा गया है कि कितने जल हावोफन हावफन को क्या बोले मतलब रोज करते हैं हर तीन दिन में एक बार करते हैं हर सात दिन में करते हैं पंद्रह दिन में करते हैं एक महीने में करते इत्यादि इत्यादि तो नित्य क्रिया बोला कि जो रोज करते हैं ऐसी क्रियाओं को ये नित्य क्रिया एक प्रकार से नाम है कई बार नित्य कहा जाता है लेकिन उसका पारिभाषिक शब्द है आहनिक रोज की क्रिया क्योंकि <choses> तो नित्य क्रिया एक और वस्तु के लिए विशेष रूप से उपयोग होता है वो है कि ऐसी क्रिया जो कोई फल के आशा के बिना करनी है ऐसी क्रिया को भी नित्य क्रिया कहते हैं विशेष रूप से सामान्य रूप से नित्य क्रिया रोज के आहनिक को भी नित्य क्रिया कई बार कह देते है तो इसलिए यहाँ पे ये है आहनिका रोज का जो करना है और फिर आहनिक जो नहीं है जो रोज नहीं करना है तो वो कितने समय में करना है उसके अनुसार भी भेद है कि पाक्षिका पाक्षिका बोलते हैं मतलब पंद्रह दिन में एक बार जैसे एकादशी है ऐसे अलग अलग होता है तो पाक्षिक कृत्य कहते हैं फिर तो तीसरा होता है मासिक अकृत्य हर मास में मास में एक बार करना होता है यहाँ तो हर मास का अलग अलग कृत्य होता है जैसे आप हरिभक्ति विलास देखेंगे तो काफी अध्याय लगभग विलास से लेकर के मासिक का कृत्य शुरू होते हैं हर मास में क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं वो मास के विशेष कृत्या है जैसे कार्तिक मास में ये ये कृत्य करना है चैत्र मास में ये ये कृत्य करना है माघ मास में ये ये कृत्य करना है तो मासिक का कृत्यको कहते हैं और फिर ऐसे कृत्य होते हैं जो साल में एक बार होते हैं जैसे जन्माष्टमी है गौर पूर्णिमा है इत्यादि इत्यादि और फिर ऐसे कृत्य होते हैं जो किसी निमित्त के उत्पन्न होने पर होते हैं जैसे विवाह कृत्य है विवाह करना है वो जीवन में एक बार हो सकता है या तो ऐसे कृत्य है कि कुछ निमित्त उत्पाद पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर रहे हैं तो पाप के निमित्त उत्पन्न होने पर उसका प्रायश्चित कर रहे हैं एक बार होता तो है है वो यहाँ पे ये यह समझना है कि एक उदाहरण की तरह दे रहे हैं और एक महिला का एक बार होता है केवल <laughs> लेकिन उदाहरण की तरह मतलब उदाहरण में जो अस्पष्ट था है उसको फुटनोट दे के सोल्व कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे फुटनोट कैन है मैं लिख लेता हूँ क्योंकि लोगो को प्रश्न होगा ही उदाहरण से देना चाहिए कि तो गर्भाधान भी एक बार लिखा है गर्भाधान तो एक एक एक मत ये भी है कि गर्भाधान जीवन में एक ही बार होता है पहली बार में लेकिन वो मत वो मत निरस्त हो गया है हाँ लेकिन वो मत कमेंटेटर्स के द्वारा नि, निरस्त भी हुआ है वो दो के ऊपर बहुत चर्चाएं है चली हैं आचार्यों के द्वारा इसलिए वो पुस्तक में यदि कॉमेंट्रीज उन्होंने नहीं देखी है तो शायद उसका कंक्लूजन वो शायद कंक्लूजन फॉल्टी भी हो सकता है कमेंट्रीज नहीं देखी है तो बहुत विस्तार में इसकी चर्चा हुई है नैमित प्रक्रिया सब परिष्कार करना है इसको पब्लिश करेंगे उसके बाद अंत्यश की आ सकता है वो दो बार नहीं होती ये सही है लाइए <laughs> तो पेन नहीं <laughs> हाँ <laughs> लेकिन संस्कार वो जिसका हो रहा है उसका संस्कार गिना जाता है संस्कार उसका गिना जाता है करता कोई और है, करने वाला कोई और हो सकता है लेकिन वो संस्कार वो व्यक्ति जो मरा है उसका गिना जाता है ओके तो ये हो गए और, और फिर ऐसे नैमित्त का क्रियाएं होती है जैसे कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित करना है तो पाप है तो प्रायश्चित है उसका निमित्त हुआ वो पाप किसी ने किया तभी वो क्रिया आएगी ऐसा नहीं है कि वो निश्चित है कि साल में एक बार हुआ तो उसको नैमित्त का बोलते हैं क्रिया इस प्रकार से जिसका निमित्त अनुबंध है कोई एक दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंडेंट है माँची, माँची, एक वो तो वो तो नित्य क्षमा है मतलब वो इसमें नहीं आया नैमितिक में नहीं आया वो तो कुछ ना कुछ हो गया है तो वो वो तो वो तो रोज मांगते है वो में आता है तो केवल साल में एक बार नहीं आता है वैदिक धर्म में वो आ रोज का है है निश्चित है की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगा हाँ संध्या वंदन ये सब है वो तो रोज की बात है <laughs> महाप्रुष ऑर्डर शीला सनातन गोस्वामी इन हरिभक्ति विलास डिस्क्राइब्ड बोथ सामान्य सदाचार एंड वैष्णव सदाचार ये चैतन्य चैतन्य के कहते सामान्य सदाचार और वैष्णव आचार सनातन गोस्वामी को जो कह रहे हैं तो ये दोनों आप सामान्य सदाचार और वैष्णवाचार दोनों बताओ हरिभक्ति विलास In in everyday life, in everyday life, life, all such rules, primary and secondary, and secondary, are practiced interdependently as methods of regulating the body, senses, mind and words 24 hours a day, in such a way that they gradually lead to or directly produce ecstatic love of Krishna. तो रोज के जीवन में दोनों सामान्य सदाचार है और विशेष सदाचार जो है वो एक साथ पालन किए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ घुले मिले रहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग कर दो दूसरा अलग कर दो ऐसा अलग नहीं होते हैं बहुत सारी चीजें साथ में मिली होती है जैसे धागा एक कपड़े में जो धागे होते हैं वो ताना बाना बुना हुआ होता है उस प्रकार से होता है और ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के पूरा इस प्रकार से कार्य होता है कि धीरे धीरे हम कृष्ण भावनामृत में भाव की तरफ प्रयाण करें। करपज ऑफ ऑल द रूल इज टू इन्वो कॉन्स्टेंट रिमेमेंस ऑफ द लॉर्ड और इन सभी नियमों का जो ध्यय है वो भगवान का सदैव स्मरण प्राप्त करना है मतलब उनका विस्मरण कभी भी नहीं हो जाए इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना है स्मर्तव्य सदतम विष्णु विस्मर्तव्य नो जातु सदवे विधि निषेधाश्यु रेव किंकर तो, ये तो पता ही है इसका तो हमेशा विष्णु का स्मरण करो उनका कभी मत करो सभी विधि निषेध इनके किंग कर है और ये श्लोक बहुत ही फेमस है इसको देखने का दूसरा तरीका है श्लोक को कि व्यास देव ने ये सब विधि निषेध दिए या शास्त्र ये सब विधि निषेध देते हैं उसका जय है विष्णु को स्मरण करना और उनका कभी विस्मरण नहीं होना हमारा प्रश्न है कि कैसे ऐसी स्थिति को प्राप्त करें कि विष्णु का स्मरण हो और कभी स्मरण नहीं हो उसका जवाब वो दे रहे हैं कि यह है विधि आप लो और इसको करो पालन तो उन्होंने हमारे प्रश्नों को समझ करके मेहनत करके उसका समाधान दिया हुआ है हमें और यदि हम कहें हम तो भक्त हैं हम तो विष्णु का स्मरण करते है हमेशा हमको तो क्या जरूरत है इस विधि की हमने तो अपनी विधि से स्मरण शुरू कर दिया तो गड़बड़ तो हो जाएगी ना इसलिए नहीं वो उन्होंने करके दिया है तो, तो फिर हमारा और ही बनता हाँ। पद्धति नहीं, नहीं, में, में तो तो अलग हो गई तो नहीं चलेगा ना तो वो इसके लिए बनाए गए है नियम डिजाइन है उसके लिए तो उसको छोड़ करके यदि यदि हम आधुनिक असुरो के द्वारा बनाए गए नियमों को ले लेते हैं और सोचते कि इससे हम हमेशा स्मरण करेंगे भगवान का और कभी विस्मरण नहीं करेंगे तो तो गड़बड़ हो जाएगी तो वो सोच में गलती है सामान्य रूप से यह श्लोक इसलिए उपयोग किया गया शास्त्र में ये श्लोक दिया गया है कि विधि निषेध तो सभी पालन कर रहे हैं लेकिन इसको ध्यान रखो कि इन सब का ध्येय तो वो है विष्णु को स्मरण करना तो वो भूल मत जाना ये सब मदद करेंगे लेकिन तुमको भी अपना कार्य करना पड़ेगा नहीं तो ऐसा नहीं की ये सब विधि निषेध के नियम पालन करके विष्णु याद रहेंगे हमेशा एक इसका एक सरल उदाहरण है केवल वर्णाश्रम के नियम की बात नहीं है मंगल आरती रोज आना है जिससे भगवान याद रहे तो मंगल आरती में हमको क्या एक लाइन भी कम से कम मुझे तो क्या एक लाइन भी याद रहती है कि क्या बोल रहे हैं उस समय बाहर निकलते कभी कभी ये लाइन आई थी कि नहीं आई थी पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग होता है तो वो तो हमको अपना दिमाग तो लगाने अपना जितना तो लगानी पड़ेगी तभी स्मरण होगा विष्णु का इसलिए वो तो है शरीर और वचन से है लेकिन मन से नहीं होता है शरणागति तीन स्तर शरीर मन और वचन तो शरीर से नाच रहे हैं वचन से गा रहे हैं और किसी को लगेगा बहुत जबरदस्त ये अंदर डूबा हुआ है भगवान के भाव में लेकिन वो तो अंदर ही पता है कि मन कहाँ है लेकिन वो पूरी तरह से गलत नहीं है क्योंकि शरीर और वचन तो लगे हुए वो है वो शुद्ध करते हैं अपने आप लेकिन अभी हम शुद्धि की प्रक्रिया से बहुत शुद्धि प्राप्त करने से बहुत दूर वो वो है तो ठीक है ना मैं तो रोज मंगलार्थी जाता हूँ इतना नाचता हूं मैं तो रोज इतना गाता हूँ इसमें ऐसा करके यदि बैठ जाए तो प्रगति नहीं होने वाली समर्थक जो सब विष्णु की तरफ ऐसे यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है सदाचार का महत्व और अर्थ और एक अनाउंसमेंट है रामगिरधारी प्रभु के पास और आद्य प्रभु के पास एक रिकॉर्डिंग दिया है मैंने हमारे गुरु भाई जो शरीर छोड़े 28 जनवरी में 28 जनवरी के दिन तो आखिरी पांच दिन उनकी क्या स्थिति थी और किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे थे इस विषय में अचुत प्रभु आधा घंटा बात किए हमसे तो रिकॉर्डिंग कर लिया है मैंने और बहुत ही उत्साह देने वाला है कि किस प्रकार से उनकी चेतना थी हम काफी कुछ सीख सकते हैं उससे कि शरीर कैसे छोड़ना है शरीर छोड़ते समय व्यक्ति में पागलपन आता है कुश्ती पर तीस, तीस का हाँ हाँ अंत्येष्टी होने तक अच्युत प्रभु ने मुझे बताया था क्या क्या हुआ था, तो था। फो, फो, तो फोन करना सर प्रश्न होने की ना ना प्रत्याग तो प्रभु तो नहीं बोल रहे हैं अच्युत प्रभु मुझे समझा रहे हैं कि क्या क्या तो हुआ तो था क्योंकि तो वो तो पांच आखिरी पांच दिन वो वहीं पे थे उनकी सेवा कर रहे थे तो क्या क्या आए? जैसे एक उदाहरण है कि जैसे जब कोई मरने वाला होता है तो कुछ दिन वो पागल हो जाता है अलग अलग अलग अलग बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा मैंने तो ये किया मैंने तो वो करा ऐसा करके कुछ बोलेगा आपको लाने के लिए किसने बोला था आपको ये लाने के लिए ऐसा बोले तो उन, उनको भी ऐसा पागलपन आया लेकिन वो पागलपन में उनका काटा अटकता है जो दिमाग का कांटा है ना वो एक जगह पे अटक जाए कई बार होता है ना पागल हो गए तो आदमी एक ही एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर अटक जाता है वही बोलता रहता है बार बार यहाँ उसी चीज को दोहराता रहता है कितना भी समझा उसी प्रश्न को दोहराएगा तो इनका कांटा कहाँ पे अटका पता है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर तो <laughs> और जा नहीं रहा दिमाग से दूसरी लाइन क्या राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल दूसरी लाइन क्या है ऐसा ही पूछते रहेंगे बार बार और बोलेंगे अटक गया है मेरा जाता नहीं है क्या करूँ आप लोग मुझे पागल समझेंगे लेकिन मैं क्या करूँ अटक गया ऐसी तो ऐसी चीजें अटकती थी, थी उनके दिमाग में अरे तुम इधर क्या कर रहे हो गुरु महाज की सेवा नहीं है कुछ मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा तुम जाओ बुक करो ऐसा <laughs> ऐसा करके डाट कर। <laughs> और तुम नहीं करना चाहते एक काम करो अभी फेस्टिवल आ रहा है तो यहाँ पे तुम लगाओ टेबल लगाओ एक व्हील चेयर नहीं खरीदो एमेजोन से खरीद लो अच्छी वाली यहाँ पे लोग के पास व्हील चेयर नहीं है और मुझे बिठाओ मैं कुछ नहीं कर पाता मैं उधर बैठूंगा बुक टेबल पे और आप लोग पुस्तक वितरण करो क्या करेंगे नहीं तो मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा जाना ही है तो पहले ये करते हैं इस प्रकार का काटा आ सकता था उनका तो ये भगवान की कृपा है तो बहुत ही उत्साहपूर्ण वस्तु है ये यदि सुनना चाहे तो इनसे ले सकते हैं आज युवा रामगी तो सुनने योग्य है अभी इसमें कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं पांच दस मिनट तो उसके में में नॉन-वैदिक नॉन-वैदिक का भी लो, लोग कुछ करते हैं तो उसको किस कैटेगरी ये तीनों शब्द अंग्रेजी है इसलिए आप उसको थोड़ा विस्तार में आप कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं या कौन से विभाग की बात कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर चर्चा हो सकती है क्यूँकी नॉन वैदिक रिलीजन तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है सदाचार तो उनमें तो तो का का ऐसा करते है ना थम का पैसे अच्छा फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी है। ऐसा से करते है वो अच्छा माना जाता है भारत में क्या माना ठेंगा दिखाया मुझको गलत। उसको गलत माना जाता है तो किसको सदाचार बोलेंगे इसलिए नॉन वैदिक जब जो हम बोलते हैं तो हमको तो क्लियर करना पड़ेगा कौन सी चीज की बात हो रही है सदाचार वास्तव में तो सत लोगों का ही आचरण है वो तो कभी कभी जो लोग वेद को भी पालन नहीं करते उनमें भी कुछ ऐसे आचरण होते हैं जो इसके मेलमेल -मेल खाते हैं तो उसको स्वीकार कर सकते हैं लेकिन बाकी आचरण तो स्वीकार नहीं करते वास्तव में सदाचार तो सत लोगों का ऐसा है कि असत लोगों में भी कुछ सदाचार है असत लोगों में सदाचार है वो सत लोगों से आ रहा है और उन्होंने उन्हें, उन्हें बनाए रखा है इसलिए है। वो बाकी तो उनका असदाचार ही कहा जाता है जैसे बड़ों को सम्मान देना ये आपको नास्तिक लोगों में भी मिलता है अभी तो धीरे धीरे जा रहा है ईगे समाज आया लेकिन पहले जो था नास्तिक लोग थे वो लोग भी बड़ों को सम्मान देना आदर देना सब करना वो था उनको नास्तिक मतलब जो वेद में नहीं से आ रहा है। सदा, सत लोगों के आचरण से आ रहा है अभी उनमें है वो लोग भले ही वेद को स्वीकार नहीं कर लेकिन ये चीजें तो उनमें भी है तो वो वेद का ही भाग मानी जाती है इसलिए वो सदाच आ रहा है से तो है, है है, है है, है, पता शाले भी देखते हैं, तो वो वो वो जो आचरण का भाग है। है। लेकिन क्यूँकी वो नास्तिक है इसलिए वो जो वैदिक सदाचार का जो परिणाम है वो पूरा परिणाम उनको नहीं मिलता जितना पालन का सत्य दया तप सोचम ये सदाचार के धर्म के ही चार संब है। चार संब है है है इसलिए के और वो जो जितना पालन करते उतना उसको लाभ प्राप्त होता शारीरिक मानसिक रूप से लेकिन इसलिए उनको आज लाभ नहीं मिलता है उसका। आ, जो सदाचारी नहीं है वो अत्याचारी या दुराचारी या कदाचारी है सदाचार जो है वो धर्म जो है उसका व्यवहारिक आयाम है धर्म धर्म है सत्य दया तप शोचम इत्यादि जो कहते हैं वो सत्य दया तप शोचम प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या है तो सत्य है तो सत्य बोलो सत्य का आचरण करो सत्य सोचो जूठ मत बोलो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उसके सदाचार के नियम में वो आ गया अलग अलग नियम जो व्यवहारिक रूप से इस समाज में आते हैं वो उस धर्म के जो नियम है उसका एक प्रकटीकरण है ऐसे ही तपह तपश्चर्या तो तपश्चर्या यहाँ पे सुबह उठो जल्दी ठंडी है तो भी नदी में स्नान करो ये समय पे ये करना ही ये कार्य तो ये सब तपश्चर्या है शारीरिक तपस्या है इस तरह से वाणी की तपश्चर्या की बड़ों को जोर से नहीं बोलना चाहिए उनके सामने मुजबानी नहीं करनी चाहिए उनके गुणगान करने चाहिए किसी के दोष नहीं बोलने चाहिए निंदा नहीं करनी चाहिए ये सब वांगमयी तपश्चर्या तो तपश्चर्या वो धर्म का नियम है और उसका जो अः प्रकटिकरण है इस जगत में वो इन सब नियमों से हो रहा है वो सदाचार और अत्याचार जो है वो सदाचारी व्यक्ति जब कभी कभी अतिक्रमण करता है सदाचार का उल्लंघन करता है तो अत्याचार बोले अतिकार्थ ये नहीं है कि ज्यादा यहां से अतिकार्थ अतिक्रंतम अतिक्रांतम मतलब उल्लंघन करना है अतिक्रमण करना, अतिक्रमन करना। अगर... सदाचार का कभी कभी सामान्य रूप से आचरण कर रहा है लेकिन कभी कभी अतिक्रमण करता है तो अत्याचार बोलते और पालन करता ही नहीं है कभी भी और कभी कभी पालन कर लेता आचरण, तो उसको कदाचार बोलते कदाचार ही बोलेंगे दुराचार है वो सदाचार का विरुद्ध है वो उल्टा करते है सदाचार नहीं करता है वो ना लास्ट में दावा देके, तो, तो मतलब कैसे करेंगे उसका तो तो होगा क्या? उसका समाधान एक ही है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना धीरे धीरे इसलिए जब तक हमारा जब तक हमारी रुचि उस तरफ नहीं आएगी तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्रैश कोर्स नहीं है इसमें अपने हृदय को मार्जन करना पड़ेगा केतो दर्पण तो जाएगा। हाँ लेकिन लगाना पड़ेगा अपने प्रोसेस। यदि हम सोच कि बस सब ठीक हो गया अभी तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं तो नहीं होगा लेकिन शॉर्टकट नहीं है इसलिए उत्साह धैर्या निश्चयात् उत्साह भी होना चाहिए धैर्य भी होना चाहिए और निश्चय भी होना चाहिए ये कॉम्बिनेशन कठिन होता है कहीं बार क्यूँकि उत्साह उनको बहुत होता है फिर थोड़ी मेहनत करते हैं फिर सोचते अरे हो धैर्य धैर्य नहीं रहता है कब होगा कब होगा कब प्रभाव होगा तो धैर्य नहीं रहता है और यदि धैर्य रखते हैं तो उत्साह चला जाता है होगा ना कभी होगा इसलिए ठीक है तो उत्साह पकड़ने जाते, जाते उत्साह चला जाता है उत्साह पकड़ने जाते पकड़ने जाता है क्योंकि निश्चय की कमी है इसलिए तीनों साथ में हो उसके साथ तब तक कर्म प्रवर्तन उसके साथ ये सब कार्य करते निश्चय का अर्थ है कि निश्चित दृढ़ विश्वास कि ये जो पथ है वही समाधान है और कोई समाधान है ही नहीं ये विश्वास हद तक की इसके बिना हमको ऐसा लगने लगे कि और तो कुछ कर ही नहीं सकते जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है इसका निश्चय होना चाहिए ऐसा नहीं इसको भी ट्राई कर लेता हूं होता है ठीक नहीं तो नहीं होता नहीं ठीक नहीं इसको यही तो है इसको एक ज्यादा आसानी से समझने वाली भाषा में इसकोन मंदिर में हम रह रहे हैं मान लीजिए ये एकदम शुरुआत में जब रहता है तब ये तो थोड़ा प्रचलित था, था कुछ भक्त ऐसा कहते कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं और चाहे मेरी गलती हो कि नहीं हो कुछ भी हो यदि टेम्पो प्रेसिडेंट ने लात मार के बाहर निकालने लगे तो मैं बहुत उसको क्या बोलेंगे आ, रिक्वेस्ट विनती कर, करता रहूंगा की मुझे अंदर रखो अंदर रखो और फिर भी नहीं रखेंगे लात मार के बाहर निकाल देंगे दरवाजे के पास बैठ जाऊंगा लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा जब भी मेहनत चांस मिलने मिलेगा संग, संग कर लूंगा ऐसा करके कभी तो अंदर ले लेंगे ऐसा सोच के इस प्रकार का जो निश्चय है कि नहीं और तो कुछ है ही नहीं जीवन में इससे इसके बाद तो मृत्यु कुछ है ही या तो यह है या तो यह नहीं है बस। भक्ति के बिना का जीवन तुम्हें तो सोच भी नहीं सकता ये जो निश्चय है इससे उत्साह और धैर्य दोनों रहता है ठीक है, हो है। तारे तारे समय हो गया तीन पैंतालीस मिनट प्रभुपाद की जय परम पूज्य गुरु महाराज की जय